दोस्तों, सोचिए एक cricket match जहां एक amateur player और एक professional एक ही पिच पर खेल रहे हैं। दोनों के पास bat और ball सेम हैं, लेकिन result अलग होगा। क्यूं? क्यूंके professional के पास एक system, discipline और experience होता है। Investing की दुनिया भी ऐसी ही है। Amateurs अकसर rumors, tips और short term height पे decision लेते हैं। लेकिन professional investors एक Step-by-step step process जो उन्हें emotions से दूर और logic के साथ decision लेने में मदद करता है। The Little Book of Investing Like the Pros एक guide है जो आपको वही playbook देती है। ये किताब दिखाती है कि एक professional investor ideas generate और filter कैसे करता है। Business को समझने और उसका moat identify करने का तरीका क्या है। Valuation को simplify करके कैसे decide किया जाता है कि stock सस्ता है और सबसे important कैसे अपना portfolio बिल्ड किया जाता है ताकि risk manageable रहें और returns maximize हो। ये सिर्फ theory नहीं बलकि एक toolkit है जो आपको professionals की तरह invest करना सिखाती है। चाहे आप beginner हो या experienced तो तैयार हो जाओ एक सफर के लिए जो आपको specumation के जंगल से निकाल कर discipline और strategy की राह पर ले आएगा।